आप सुन रहे हैं श्रीमद्भागवतम के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा दी गई शिक्षाएं दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु के और उन गुरुओं से उन्होंने क्या सीखा इस अध्याय में अब वो बता रहे हैं उन्होंने भंवरे से क्या सीखा कह रहे हैं नौवें और 10वें श्लोक में स्टोकम स्टोकम ग्रसेद गृह नहिंस न तिष्टेदा वृत्ते माधुकरे मुनिहि अनुभ्यश्च शास्त्रे शास्त्रभिः कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य एव शपदः कह रहे हैं कि सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट ना देकर भंवरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ देखें यहाँ पर उन्होंने सन्यासियों का धर्म बताया है। अभी हमने पिछली दफा ये सुना था कि पतंगे से उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की, बताया कि समस्त जो पुरुष हैं, या इसे और भी ध्यान से समझा जाए, एक्सपैंड किया जाए, तो समस्त जो स्त्रियाँ हैं, वो किसी के रूप पर इतनी आसक्त ना हो जाए कि वो इसी प्रकार से अब सन्यासियों की बात हो रही है यानी वो लोग जिन्होंने ये समझ लिया है कि संसार दुख का जंजाल है यहाँ दुख के सिवा और कुछ नहीं है सुख है माया के उस पार सुख है भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सुख है उस अभय प्रदानकर्ता के चरणों में सुख सिर्फ और सिर्फ भगवत में है सांसारिक कुरस में कोई सुख नहीं है यहां मात्र दुख हैं, यह बात सबको सहजता से समझ नहीं आती माया के कितनी लातें खाता है जीव कितना भटकता है कितने ब्रह्मांडों में जाता है कितनी ऊंची नीची योनियों में जाता है और अंत में कृपा करके भगवान 84 लाख योनियों के अंत में कभी भगवान को दया आई तो भगवान और उसे हम ऐसे गवां देते हैं, जैसे कि चर्चा हुई, आजकल जो बहुत माया के अस्त्र छूटे हुए हैं, है ना? जो हमें अपने अंदर नहीं झांकने देते, जो हमें शास्त्रों की तरफ नहीं मुड़ने देते, जो हमें किसी सच्चे संत के पास जाने से रोकते हैं, और वो अस्त्र हम जानते हैं हमारे हाथों में है, मोबा� असारता को समझ करके दुनिया को त्याग दिया और सन्यास ले लिया कि भगवान सिर्फ आप मेरे हैं आप मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसा ही रहूँगा शास्त्रों में कहा गया है कि सन्यासियों को मधुकरी करना चाहिए जो संत हैं जो बाबा जी हैं जो सन्यासी हैं वो मधुकरी करें मधुकरी मधुकर शब्द से बना है मधुकर का अर्थ होता है भवरा एक पुष्प पर जाता है, वहाँ से रस लेता है, फिर दूसरे पुष्प पर जाता है, वहाँ से कुछ रस लेता है, ऐसे ही वो पुष्पों पर मंडराता मंडराता थोड़ा-थोड़ा रस इकट्ठा करता है और रसपान करके चला जाता है, है ना? इसी प्रकार से जो सन्यासी हो, उन्हें चाहिए कि ग्रहस्तों को किसी प्रकार का कष्ट � और जो है आज मैं आऊंगा अपने साथ इतने सारे लोगों को और लाऊंगा और आज शाम को आप भोग में ये ये बनाना ये सब बनाना नहीं देखिए ये क्यों कहा गया कि सन्यासियों को भिक्षा ही करनी चाहिए ग्रेष्ठों के घर में जाकर मैं यहाँ पर ब्रिंदा में देखती हूँ कि बहुत सारे भक्त हैं बहुत सारे बाबा और वो ब्रजवासियों के घर जाकर के मधुकरी करते हैं। मधुकरी में जो कुछ मिल जाता है उन्हें कई बार आटा मिलता है, है ना? कई बार रोटी दे देता है कोई ब्रजवासी, कई बार पूरी मिल जाती है, सब्जी मिल जाती है, खीर मिल जाती है, हम्म? कई बार सिर्फ अचार और रोटी मिलती है। तो जब जो मिल जाए, उसको � भगवान को भोग लगाते हैं, अमानी होता है सब कुछ, भगवान को भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद वो पा लेते हैं। क्यों बोला गया है भिक्षा करने को? अरे भाई आप अपने घर में किचन भी तो बना सकते हैं, जहां भी आप रहते हैं अपनी कुटिया में, वहाँ किचन बना लीजिए और तीन टाइम पकाइए, तीन टाइम भग सन्यास वही व्यक्ति लेता है जो भगवान के भजन को अच्छी तरह से समझ जाता है और वो जिम्मेदारियों से भागने के लिए सन्यास नहीं लेता है वो भगवान के प्रेम में पढ़कर सन्यास लेता है और एक व्रत होता है एक रस होता है कि हाँ मैं बस भगवान का भजन करूँगा अब उसके पास ना कोई कमाई होती है ना वो और अपने पेट को भरने के लिए वो एक टाइम चला जाता है और जो कुछ मिल जाता है वो ले आता है लाकर के भोग लगा करके और वो समय पाता है सुबह भी पा लेता है दिन के लिए भी रख देता है इस तरीके से वो दो दिन समय उसी पर गुजारा करता है इससे उसे अपने घर में फालतू के सामान को जुटाने की जरूरत नह उनके लिए दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि भंवरे से सीखो कि किसी एक गृहस्थ पर आशित ना रहो या दो दिन ग्रहस्त का मोह मत देखो कि भाई यहां से तो मुझे यह मिलता है वहां से तो फल मिल जाते हैं वहां से गाय का दूध मिल जाता है ऐसा लालच मत करो थोड़ा-थोड़ा ले करके शरीर के लिए जो उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े हैं या जो कुछ तो किसी एक ग्रहस पर बोझ नहीं पड़ेगा और ग्रहस्तों के लिए तो कहा ही ये गया है कि उनका सबसे बड़ा धर्म उनकी सबसे बड़ी सेवा है वो है भक्तों की सेवा कोई व्यक्ति यदि भक्तों की बहुत सेवा करता है तो भगवान उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं अगर सच्चा भक्त है कोई और हम उस भक्त को देखत उस भक्त की सेवा करने वाले जो ग्रिहस्त हैं, उस पर भगवान बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं, अपनी सुदुर्लभ भक्ति उसे प्रदान कर देते हैं, प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो ग्रिहस्त बड़ी आसानी से भक्त प्राप्ति कर सकते हैं, अपने रुपए पैसे से वो भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान का जीवन मंदिर निर्म जो ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता इसका अगर कोई प्रचार करता है तो वहाँ अपना योगदान दे सकते हैं और वैष्णवों की मदद कर सकते हैं भक्तों की मदद कर सकते हैं क्योंकि भक्त ये नहीं सोचता कोई जो संत है वो ये नहीं सोचता कि मैं कहां से कपड़े लाऊंगा कहां से अब अपनी जीविका चलाऊंगा कोई कपड़ों की सेवा कर देता है, कोई दूध की सेवा कर देता है, कोई उनके इलाज की सेवा कर देता है, कोई डॉक्टर होता है तो खुद देखाता है, तो इस तरह से जो लोग हैं वो इस तरह प्यारे भक्तों की सेवा करके कृतार्थ होते हैं। तो यहां पर हमारे दत्तात्रेजी कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना, भंवरे से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है पहला तो यही कि सन्यासी जो है वो कई घरों से मांगेंगे और दूसरा भंवरा जो होता है वो सारे पुष्पों से चाहे छोटे हो बड़े हो उनसे उनका सार संग्रह करता है यानी रस संग्रह करता है है ना इसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे चाहिए कि वो छोटे बड़े लोग सार ही निचोड़ नहीं पाते हैं। बड़े-बड़े लोग ऐसे हैं जो श्रीमद् भागवतम की कथाएं भी करते हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ते भी हैं, और तौर सिखाते भी हैं। लेकिन भक्ति परक अक्व्याख्याओं से उनका वास्ता नहीं होता। भक्ति उन्हें नहीं मिलती, वो भक्ति नहीं समझ पाते हैं। आचरण में और कई लोगों को तो गर्व ही यही होता है कि मुझे वेदों के इतने सारे श्लोक याद हैं, मुझे चार वेद याद हैं, मुझे वो भाष्य याद है, मिमांसाएं याद हैं, शुद्ध इस्मिर्ति के अनेक अनेक, अनेक चीजें याद हैं, गीता, भागवत के अनेक श्लोक याद हैं, मैं आपसे तर्क कर सकता हूं, है ना? और मैं तुम्ह जो दिगविजय पंडित थे उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के साथ बैठकर के तर्क वितर्क किया था शास्त्रों को लेकर के तर्क करने के लिए आए थे वो और महाप्रभु ने उन्हें कहा ठीक है आप गंगा जी पर कुछ सुनाइए और महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने फिर अनेक गलतियां निकाल दी थी तो बुद्धिमान व्यक्ति वो उसका आशय भी ना समझे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो बेशक रट पाए नहीं अगर रट ले तो ठीक है लेकिन उनमें से उसका सार उसका रस निचोड़ ले श्रीमद् भागवतम का आशय क्या है श्रीमद् भगवत गीता का आशय क्या है इस पूरे अध्याय में कहा क्या गया है इस रस को निचोड़ जो लेता है वो व्यक्ति भगवान बहुत कृपा की आवश्यकता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से ग्रस्त रहेगा, देह को ही आत्मा मानेगा, देह अभिमानी होगा, वो भला शास्त्रों की शरण कहाँ ले पाएगा? वो शास्त्रों को तो ऐसा ही समझेगा कि भाई मानो किसी ने लिख दिया है, वो तो बोलेगा जो श्री वेदव्यास जी हैं, उन्होंने तो लिख है ना वो समझ ही नहीं पाएगा कि भगवान ही स्वयं अवतार लेकर आते हैं और कलिहत जीवों के लिए अपनी वाणी को लिखित रूप देते हैं। तत्त्वज्ञ ने शास्त्रों के सार को ग्रहण करने की बात कही है और शास्त्रों के सार को ही समझाया हमारे प्यारे आचार्य श्री नरोत्तमदास ठाकुर महाशय ने जिनका तिरुभव दिवस है। यह आप जानते हैं और उन्होंने भक्ति को ना केवल आचरण करके दिखाया अभी तो समझाया बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका ये जो श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका है ये इतना सुंदर ग्रंथ है कि इसे अगर कोई पढ़ ले इस ग्रंथ को और समझ जाए तो वह व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर दौड़ता हुआ चला जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसे। मेरे प्यारे गुरुदेव 108 श्री अनंतदास बाबा जी महाराज ने बहुत प्यारी व्याख्या की है श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की। तो ये जो ग्रंथ है, ये श्री नौरतमदास ठाकुर महाशय की बड़ी अनुपम देन है। उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, उनका जो जीवन है, वो बड़ा ही राजा का बेटा होने के बावजूद भगवान के प्रति ऐसी लौ लगी कि वो अपना राजपाट छोड़ करके भगवान के भजन में तल्लीन हो गए शिव धाम आ गए और आप सुन चुके हैं हमने उनका जीवन चरित्र आपको सुनाया है कि वो कैसे यहां आकर के शिपाद लोकनाथ गोस्वामी के पास दीक्षित हुए और कैसे उन्होंने तो जहां शौच क्रिया करने के लिए लोकनाथ जी जाते थे उस जगह को साफ करना शौच को साफ करना वहाँ पर सुगंधित मिट्टी रखना पानी रखना ये सब करते थे श्री नृोत्तमदास ठाकुर महाशय और उनको देख करके लोकनाथ जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने उन्हें मंत्र दिए श्री राधा रानी ने खुद उन्हें उनका सिद्ध उसमें बहुत जल्दी सिद्धि भी प्राप्त हो गई श्री नृत्यमदास ठाकुर महाशय को बहुत प्यारी प्यारी प्रार्थनाएं उन्होंने लिखी हैं और उन प्रार्थनाओं पर हम लोगों ने चर्चा की है आप नेट पर उन प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका को भी सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट पर तो नृत्यमदास ठाकुर नर्दमदास ठाकुर भाषे हम सब आपकी दिखाई प्रेम भक्ति चंद्रिका की रोशनी में चलते रहें और अपने अभिष्ट को जरूर प्राप्त करें।